संक्षिप्त महाभारत वन पर्व द्रौपदी का सत्य अपने चर्या सुनाना वैश्व पान जी कहते हैं ब्राह्मण लोग आश्रम में बैठे थे चादनी द्रौपदी और सत्ता आपस में मिलकर एक जगह बैठी दोनों की भेंट बहुत दिनों पर हुई थी इस वे प्रेमपूर्वक आपस में हंसी करने लगी और कुरुकुल एवं जदुकुल से संबंध तरह तरह की बातें करने लगीं इसी समय श्रीकृष्ण की प्रेयसी महारानी सत्यभामा ने द्रुपदनंदिनी कृष्णा से कहा बहन तुम्हारे पति पांडव लोग लोक पालों के समान शूरवीर और सुदृढ़ शरीर वाले हैं तुम तो उनके साथ किस प्रकार का बर्ताव करती हो जिससे कि वे तुम पर कभी कुपित न न होते हो और सर्वदा तुम्हारी अधीन रहते हैं प्रिय मैं देखती हूँ कि पांडव लोग सर्वदा तुम्हारे वश में रहते हैं और तुम्हारा मुँह ताका करते हैं तो यह रहस्य मुझे भी बताओ ना पांचाली तुम मुझे भी कोई ऐसा व्रत तप स्नान मंत्र औषधि विद्या और यवन का प्रभाव तथा जप होम या जड़ी बूटी बताओ जो यश और सौभाग्य की वृद्धि करने वाला हो और जिससे सर्वदा ही शाम सुंदर मेरे अधीन रहे ऐसा कहकर यशस्विनी सत्यभामा चुप हो गई तब पतिपरायणा सौभाग्यवती द्रौपदी ने उससे कहा सत्य तुम तो मुझसे दुराचारिणी स्त्रियों के आचरण की बात पूछ रही हो भला उन दूषित आचरण वाली स्त्रियों के मार्ग की बातें मैं कैसे कहूँ उनके विषय में तो तुम्हारा प्रश्न या शंका करना भी उचित नहीं है क्योंकि तुम बुद्धिमती और श्रीकृष्ण की पट्ट हो जब पति को यह मालूम हो जाता है कि गृह देवी उसे काबू में करने के लिए किसी मंत्र तंत्र का प्रयोग कर रही है तो वह उससे उसी प्रकार दूर रहने लगता है जैसे घर में घुसे हुए सांप से इस प्रकार जब चित्त में उद्वेग हो जाता है तो शांति कैसे रह सकती है और जो शांत नहीं है उसे सुख कैसे मिल सकता है अतः मंत्र तंत्र से कभी भी पति अपनी पत्नी के वश में नहीं हो सकता इसके विपरीत इससे कई प्रकार के अनर्थ हो जाते हैं धूर्त लोग जंतर मंतर के बहाने ऐसी चीज़ें दे देते हैं जिनसे भयंकर रोग पैदा हो जाते हैं तथा पति के शत्रु इसी मिस से विष तक दे डालते हैं वे ऐसे चूर्ण होते हैं कि जिन्हें अधिपति पति जिहुआ या त्वचा से भी स्पर्श कर ले तो वे निसंदेह उसी क्षण उसको मार डाले ऐसी स्त्रियां अपने पतियों को तरह तरह के रोगों का शिकार बना देती हैं वे उनकी कुमति से जलोदर कोढ़ बुढ़ापे नपुंसकता जड़ता और बधिरता आदि के पंजों में पड़ चुके हैं इस प्रकार पापियों की बातें मानने वाली वे पापनी नारियां अपने पतियों को तंग कर डालती हैं किंतु स्त्री को तो कभी किसी प्रकार अपने पति का अप्रिय नहीं करना चाहिए यशस्विनी सत्यभा महात्मा पांडवों के प्रति मैं जिस प्रकार का आचरण करती हूं, वह सब सच सच सुनाती हूं। तुम सुनो मैं अहंकार और काम क्रोध को छोड़कर बड़ी सावधानी से सब पांडवों की उनकी स्त्रियों के सही सेवा करती हूं। मैं ईर्ष्या से दूर रहती हूं और मन को काबू में रखकर केवल सेवा की इच्छा से ही अपने पतियों का मन रखती हूँ यह सब करते हुए भी मैं अभिमान को अपने पास नहीं फटकने देती मैं कटुभाषण से दूर रहती हूँ असभ्यता से खड़ी नहीं होती खोटी बातों पर दृष्टि नहीं डालती बुरी जगह पर नहीं बैठती दूषित आचरण के पास नहीं फटकती तथा उनके अभिप्रायपूर्ण संकेत का अनुसरण करती हूँ देवता मनुष्य गंधर्व युवा सद धनी अथवा रूपवान कैसा ही पुरुष हो मेरा मन पांडवों के सिवा और कहीं नहीं जाता अपने पतियों के भोजन किए बिना मैं भोजन नहीं करती स्नान किए बिना स्नान नहीं करती और बैठे बिना स्वयं नहीं बैठती जब जब मेरे पति घर में आते हैं तभी मैं खड़ी होकर आसन और जल देकर उनका सत्कार करती हूँ मैं घर के बर्तनों को मांझ धोकर साफ़ रखती हूँ मधुर रसोई तैयार करती हूँ समय पर भोजन कराती हूँ सदा सावधान रहती हूँ घर में गुप्त रूप से अनाज का संचय रखती हूँ और घर को झाड़ बुहार का साफ रखती हूँ मैं बातचीत में किसी का तिरस्कार नहीं करती उल्टा स्त्रियों के पास नहीं फटकती और सदा ही पतियों के अनुकूल रहकर आलस्य से दूर रहती हूँ मैं दरवाजे पर बार बार जाकर खड़ी नहीं होती तथा तो खुली या कूड़ा करकट डालने की जगह भी अधिक नहीं ठहरती किंतु सदा ही सत्यभाषण और पति सेवा में तत्पर रहती हूँ पतिदेव के बिना अकेली रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जब किसी कौटुंबिक कार्य से पतिदेव बाहर जाते हैं तो मैं पुष्प और चंदनादि को छोड़कर नियम और व्रतों का पालन करने लग, करते हुए रहती हूँ मेरे पति जिस चीज़ को नहीं खाते नहीं पीते अथवा सेवन नहीं करते उससे मैं भी दूर रहती हूँ स्त्रियों के लिए शास्त्र ने जो जो बातें बताई है उन सब का मैं पालन करती हूँ शरीर को यथा प्राप्त वस्त्रालंकारों से सुसज्जित रखती हूँ तथा सर्वदा सावधान रहकर पतिदेव का प्रिय करने में तत्पर रहती हूँ शास्त्र जी ने मुझे कुटुम्ब संबंधी जो जो धर्म बताए हैं उन सब का मैं पालन करती हूँ भिक्षा देना पूजन श्राद्ध त्यौहारों पर पकान्न बनाना माननियों का सत्कार करना तथा और भी जो जो धर्म मेरे लिए विहीत है उन सभी का मैं सावधानी से रात दिन आचरण करती हूँ मैं विनय और नियमों को सर्वदा सब प्रकार अपनाए रहती हूँ मेरे पति मृदुल चित्त सरल स्वभाव सत्यनिष्ठ और सत्य धर्म का ही पालन करने वाले हैं मैं सर्वदा सावधान रहकर उनकी सेवा में तत्पर रहती हूँ मेरे विचार से तो स्त्रियों का सनातन धर्म पति के अधीन रहना ही है वही उनका इष्टदेव है और वही आश्रय है भला उसका अप्रिय कौन काम नहीं करेगी मैं अपने पतियों से बढ़ कभी नहीं रहती उनसे अच्छा भोजन नहीं करती उनके अपेक्षा बढ़िया वस्त्र वस्त्राभूषण नहीं पहनती और न कभी सास जी से ही वाद विवाद करती हूँ तथा सदा ही संयम का पालन करती हूँ सुबह मैं सावधानी से सर्वदा अपने पतियों से पहले उठती हूँ तथा बड़े बुढ़ों के सेवा में लगी रहती हूँ इसी से पति मेरे वश में रहते हैं वीर माता सत्यवादिनी आर्या कुंती की मैं भोजन वस्त्र और जल आदि से सदा ही सेवा करती रहती हूँ वस्त्र आभूषण और भोजन आदि में मैं कभी भी उनकी अपेक्षा अपने लिए कोई विशेषता नहीं रखती पहले महाराज युधिष्ठिर के महल में नित्य प्रति आठ ब्राह्मण स्वर्ण के पात्रों में भोजन किया करते थे महाराज युधिष्ठिर अट्ठासी हजार इस स्नातकों का भरण पोषण करते थे और उनके दस हजार दासियाँ थी वे मड़िजटी सुवर्ण के आभूषणों से सुसज्जित रहती थीं मुझे उनके नाम रूप भोजन वस्त्र सभी बातों का पता रहता था और इस बात की भी निगाह रहती थी कि किसने क्या काम किया है और क्या नहीं किया मतिमान कुंती की दस हजार हाथों में थाल लिए दिन रात अतिथियों को भोजन कराती रहती थी जिस समय इंद्रप्रस्थ में रहकर महाराज युधिचिर पृथ्वी पालन करते थे उस समय उनके साथ एक लाख घोड़े और एक लाख हाथी चलते थे उनकी गणना और प्रबंध मैं ही करती थी और मैं ही उनकी आवश्यकताएं सुनती थी अंतपुर के ग्वालों और गड़ियों से लेकर सभी सेवकों के काम की देखरेख भी मैं ही किया करती थी यशस्विनी सत्यभा में महाराज की जो कुछ आमदनी व्यय और बचत होती थी उन सब का विवरण मैं अकेले ही रखती थी पांडव लोग कुटुम्ब का सारा भार मेरे ऊपर छोड़कर पूजा पाठ में लगे रहते थे और आए गायों का स्वागत सत्कार करते थे और मैं सब प्रकार के सुख छोड़कर उसकी संभाल करती थी मेरे धर्मात्मा पतियों का जो वरुण के भंडार के समान अटूट खजाना था उसका पता भी एक मुझी को था मैं भूख प्यास को सहन कर रात दिन पांडवों की सेवा में लगी रहती उस समय रात और दिन मेरे लिए समान हो गए थे मेरी यह बात सुन सच मानो कि मैं सदा ही सबसे पहले उठती थी और सबसे पीछे सोती थी पतियों को वश में करने का मुझे तो यही उपाय मालूम है दुष्ट स्त्रियों के से आचरण न तो मैं करती हूँ और न मुझे अच्छे ही लगते हैं द्रौपदी की ये धर्मयुक्त बातें सुनकर सत्यभामा ने उसका आदर करते हुए कहा पांचाली मेरी एक प्रार्थना है तुम मेरे कहे सुनने को क्षमा करना सखियों में तो जानबूझकर भी ऐसी हंसी की बातें कह दी जाती हैं।